गुण संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है और दूसरा कोई सूत्र है गुण संज्ञा करने वाले दूसरा सूत्र है नहीं लोप संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है इत संज्ञा करने वाले हल अ राष्ट्र संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है अनुनासिक संज्ञा करने, करने, करने वाले कोई है सवर्ण संज्ञा करने वाले और दूसरा सवर्ण संज्ञा करने वाले की सूत्र है दूसरा सूत्र नहीं है अनुंदित सवर्ण से चाह ये सवर्ण संज्ञा नहीं करता है क्या संज्ञा करता है क्या संज्ञा किसकी संज्ञा नहीं अ उचू टू ये संज्ञा है तपरस तत्काल सूत्र नहीं रहेगा तो अ कहेंगे तो रस्व का ग्रहण होगा तो अ कहेंगे तो ह्रस्व का ग्रहण सिद्ध था फिर तपरस तत्काल करने से क्या अधिक लाभ हुआ तो पहले से ही सिद्ध अ कहेंगे तो रस्व का ग्रहण होता है हाँ ये सिद्ध सत्य आरभ्यम विधिये कल्प्य सिद्ध सत्यारंभ निर्थ हो सिद्धेशंभ नियम ग्रहण सिद्ध होने पर भी जो आरंभ किया गया तपर तत्कालस्य नियम करेगा इसे तत्कालस्य तत्काल ये नियम क्या नियम हुआ तत्काल संज्ञा स तो अन्यल से पुल तक की निवृत्ति करने के लिए सिद्धे सत्यारंभ हो नियमार्थ अ कहेंगे तो ह्रस्व ग्रहण सिद्ध है फिर तपरस तत्काल से आरंभ होने से नियम के लिए आरंभ किया गया तत्काल सेव संज्ञा से वृत्ति में दिया है तह पर तात्परश उच्चार्य वर्ण समकाल सेव संज्ञा से सूत्र क्या है तपरस उसमें एव है क्या सूत्र में नहीं वृत्ति में दिया तत्काल सेव संज्ञा तत्कालस्य से एव न तो अतत्काल से दीर्घपुर की व्यावृत्ति करने के लिए ही ये सूत्र आरंभ हुआ नहीं तो कहेंगे तो ह्रस्व अष्टादश अष्टादों का ग्रहण हो जाता तपर तो कहेंगे तो ह्रस्व का ग्रहण होगा दीर्घपुर का ग्रहण नहीं होगा ये नियम हो गया गुण में तपर कौन है अभी तपर है एंग भी तपर है हर यह में यकार का लोप किस तरह से हुआ लोप साकल्यस्य लोप होने के बाद क्या सूत्र प्राप्त था आदिण असिध कौन होगा लोप साकल्यस्य किस सूत्र के द्वारा पूर्वोत् तो पूर्वोत्तर सिद्धम के द्वारा किसके दृष्टि से आदिगुण के दृष्टि से सूत्र असिद्ध होने से उसका कार्य भी असिद्ध हो जाएगा तो क्या असिद्ध हो जाएगा यलोप असिद्ध हो जाएगा यलोप असिद्ध हो जाएगा तो बीच में यकार व्यवधान होगा व्यवधान होगा तो आदिगुण लगेगा वृद्धि रुचि लगेगा नहीं लगेगा इसलिए गुण नहीं हुआ हर क्या भी होती है हर इह में संबोधन हर किसका संबोधन हर हरी का संबोधन हर बनेगा हरे, हरे बनेगा अयादेश होकर के अलो पर लेखा हर इह यह।, यह क्या भी है मालूम अभ्य है यह मतलब यह यश्यताम इस प्रकार वृद्धि आदेश आदेश वृद्धि संज्ञा में कितने पद है दो वृद्धि आदेश आदिच में भी कहीं कहीं कहते आदि अलग ऐच अलग भी कर सकते हैं और आच ऐच आदिच करेंगे तो हो जाएगा <coughs> वृद्धि संज्ञा है क्या संज्ञा है वृद्धि ये क्या सूत्र होगा संज्ञा सूत्र होगा विधि विधि सूत्र संघिकालू आपर आ? है यहाँ आदई में तपर नहीं आत तपर है अदुण में जैसे अतपर है से आ में आ तपर है और तपर है तो आत ऐच दोनों तपर है हाथ उठाओ दोनों तपर जो हाथ मानते हैं, इतने अरे एक तपर मानने वाले कौन है हाथ उठाओ एक ही तपर है दो नहीं केवल तपर आत तपर नहीं इसको कोई मानते है हाथ उठाओ <coughs> अ कहेंगे तो इति अष्टादशा नाम संज्ञा आ कहेंगे तो अष्टादश की संज्ञा है आ कहेंगे तो अष्टादशों का ग्रहण होगा या नहीं होगा ऐसे अ कहेंगे तो अष्टादश आ, आ जाते हैं री इति त्रिंशत एवं लिखा रूपी तीस की संज्ञा अ कहेंगे तो अष्टादशे की संज्ञा अष्टादश ग्रहण होता है आ कहेंगे तो अष्टादश क्या करना होगा है? नहीं होगा अन प्रत्याहार में जो वर्णा वो संज्ञा है असंज्ञा है आ संज्ञा नहीं रस्व ई संज्ञा है ई संज्ञा नहीं है इसलिए आ कहेंगे तो जब अन्य की प्राप्ति ही नहीं है तपर करने की क्या आवश्यकता है तपर करने की आवश्यकता तभी है यदि अष्टादश आ जाते हैं अन्य की व्यावृत्ति निवृत्ति करने के लिए तपर करना है और कहेंगे तो अष्टादश का ग्रहण होगा तो दीर्घ पुत्र को हटाने के लिए तपर किया गया आ कहेंगे तो दीर्घ पुत आएंगे क्या दीर्घ नहीं है आएगा दीर्घ केवल आ जो उच्चारण करते वही है इसलिए अन्य की संज्ञा आ नहीं है तपर करने की आवश्यकता नहीं अनुदित सूत्र में जो संज्ञा है असंज्ञा है या आ अज्ञा है आ असंज्ञा नहीं और कितने की संज्ञा है और आ कितने की संज्ञा है आ संज्ञा है ही नहीं आ को संज्ञा बनाया किसने आ संज्ञा नाम नहीं है जो कहेंगे वो आ आज की संज्ञा ऐसे कहा गया आ संज्ञा है ही नहीं संज्ञा तो अ उन्नी इसलिए आ को तपर करने की आवश्यकता नहीं है यद्यपि आदेश में त तो है आ अच्छ चो करेंगे तो आ जाता है तो भी उच्चारण के लिए तर का अच्छ तपर है ऐच तपर होगा कि समास से अभ्य समास क्या कहते तात्पर तत्पुरुष है तो से पर आई त पर हो गया आई आई ऐ दीर्घ आई की वृद्धि संज्ञा होगी हैं दीर्घ की और किसकी नहीं होगी हैं हैं दीर्घ आई की वृद्धि संज्ञा होगी किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी बोलो रसोगी पृथक की नहीं होगी आई कह रहा हत्य के हो दीर्घ आई की वृद्धि संज्ञा हर किसकी नहीं होगी पुल आई की वृद्धि संज्ञा नहीं होगी कृष्णकत्व में कृष्ण आगे एकत्वम कृष्ण में अ एकमात्र है एकत्व तो में ए दो मात्र है दोनों मिलने पर कितने मात्र होना चाहिए तीन मात्र होना चाहिए कृष्णत्व ऐसा होता है क्यों नहीं होता है एक और दो मिलकर तीन मात्र होना चाहिए तीन मात्र ऐ प्रोत्त की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है नहीं होने से स्थानीय तो तीन मात्र है किंतु संग से प्राप्त क्या है वृद्धि वृद्धि में पुर्त आएगा दीर्घ तो दीर्घ ही है ऐ तीन मात्र का नहीं होता है कृष्ण अगर एकत्वम यहाँ वृद्धि क्या होती है ऐ कृष्णत्वम तीन मात्र है ऐ तीन मात्र नहीं इसलिए आदेश में अच तपर है दीर्घ ऐ दीर्घ ये दोनों की वृद्धि संख्या है नहीं क्या है वृद्धि कौन हाँ। वृद्धि वृद्धिरेचि आदेशी परे वृद्धिरेकाश सुनापवाद वृद्धि एक पद है दूसरा है एची वृद्धि हरि जैसे बने शब्द है मती जैसे बनेगा वृद्धि वृद्धि वृद्ध सप्तमी क्या बनेगा तो वृद्धो और दो बनी है। वृद्धो और दूसरा सप्तमी दो यह भी बनता है नहीं। मतिका सप्तमी क्या बनता है मतो एक ही दूसरा नहीं बनता है न हाँ? नहीं बनता है, मत्याम नहीं बनेगा? बनता है नहीं? है <laughs> नहीं नहीं ना पढ़े हो तो मालूम होगा पढ़े ही नहीं ये तो आगे आने वाला है है ना <laughs> अभी मत्ती पता नहीं क्या बनता मति का मतो एक ही रूप बनता है सप्तन भी कह क्या बनता है ए मतो और मत्याम ये तो बड़ा कठिन हो जाता है मति मति वृद्धो वृद्ध्याम सत्याम वृद्धि वृद्धि एची क्या भी विहती है सप्तमी एक वचन आगे क्या बनेगा के आगे एचु एचु एच सु तृतीय क्या बनेगा ए बोलो एच बी पंचमी बोल तो कोई आता नहीं ये कठिन है मरुत श पंचमी मरुत एच बोलो एचिवल द्वितीय वृद्धि रेचि ये आदिगुण की संख्या देखो और वृद्धि रेचि की संख्या देखो पहले कौन है दे, संख्या देखा मैं पहले कहा था उसके बाद उतर दो बिना देख रहे क्या बोलते हो आदिगुण वृद्धि रचि संख्या पहले कौन है आदिगुण आद उसके बाद है वृद्धि रचि उससे अनुवृत्ति आ जाएगी क्या किसकी अनुवृति आएगी आदि ने आद, आद। किसकी आएगी आद आद वृद्धि आद रचि आदिची वृद्धि सूत्र सदृशम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनियम आया इसमें एज पर हो तो वृद्धि होगी पहले क्या चाहे सूत्र में कहा गया नहीं कहा गया तो पहले क्या चाहिए तो पूर्व सूत्र से आ जाएगा आद पहले क्या चाहिए आद, आद नहीं आद का तो पंचम में तो अश पर अश पर में एच हो तो ये सूत्र वृद्धि रेची कहाँ गया पहले क्या चाहिए हाँ बाद आद। में क्या चाहिए एच पहले क्या चाहिए कहाँ से आया आद गुणा से आद आ गया आ गुण हो गया अवर्ण पहले चाहिए पहले क्या चाहिए अवर्ण पर में क्या चाहिए एच दोनों ष्टी इसमें होगा आदि या एच ही है तो स्थानीय होगा एक पंचमी एक सप्तमी जहाँ है ष्ठी नहीं है तो क्या करेंगे दोनों के स्थान पर एक पूरा पर हो और एच दोनों के स्थान पर आदेश होगा क्या आदेश होगा किसका वृद्धि वृद्धि रहेगी वृद्धि आदेश होगा आदेश इस सूत्र में आदेश क्या है वृद्धि विधेय क्या है विधेय बिदे, विधेय एक बार आदेश पूछ करके दूसरे बार विधेय कह देंगे तो दूसरा होना चाहिए उत्तर जो आदेश है वही विधेय है आदेश क्या है वृद्धि अब विधेय क्या है वृद्धि विधेय उद्देश्य क्या है पहले अवर्ण और पर मे एच ये उद्देश्य दोनों के स्थान पर विद्या क्या होता है वृद्धि आद एची परे आद कहा से आया आद गुण से आद एची परे वृद्धि एक आदेश दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा कृष्ण अगर एकत्वम एक है कृष्ण में है अगे एकत्वम एक है ए ये आद आदिगुण यहाँ प्राप्त है क्या प्राप्त है अवर्ण के बाद एच चाहिए पर अच है कौन अच तो है ए अच में है तो आधुगुण प्राप्त है प्राप्त होने पर फिर यहाँ वृद्धि रुचि उसको बाध करेगा जहाँ वृद्धि रचिए लगेगा वहाँ आदगुण प्राप्त होगा सर्वत्र प्राप्त होगा वृद्धि रिचि लगेगा पहले अवर्ण आगे में एज एज में क्या क्या वर्ण ए ओ ये अवच में आते हैं चार तो आदिगुण प्राप्त है कोई एक स्थान बताओ जहाँ वृद्धि चित्त लगेगा आदिगुण प्राप्त नहीं होगा मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि एज पर रहेगा तो अवच में आ गया गुण प्राप्त है अवश्य प्राप्त होने पर यदि आरंभ करते हैं ये ना प्राप्त यो विधि आरभ थे स तस्से अपवाद ना ना ना प्राप्ते येन ना प्राप्ते यो भ्यसे ये नापते योरभ्यपवाद क्या पुस्तक में लिखते हो क्या येन ना प्राप्ते यो विधि सदन नाप्ते यो विधि र तस्यापवाद या प्राप्ति अप्राप्त नहीं होने पर अप्राप्त नहीं होने पर अवस्कार अवश्य ही प्राप्त हो अप्राप्त नहीं हो मतलब अवश्य प्राप्त होने पर आदिगुण ना प्राप्ति वृद्धि रेचि जहाँ लगेगा वहाँ आदिगुण प्राप्त है अप्राप्त है कभी अप्राप्त होगा ना प्राप्ते कभी अप्राप्त नहीं होता है ना प्राप्ते मतलब अवश्य प्राप्त होने पर यो विधि आरभ थे वृद्धि रुचि आरम्भ किया गया जहाँ वृद्धि रुचि लगे वहाँ अवश्य ही आदिगुण प्राप्त है फिर भी वृद्धि रुचि जब आरंभ किया गया सतस्य वृद्धि रुचि तस् से अपवाद हो वृद्धि रुचि सूत्र आदिगुण का अपवाद हो जहाँ जहाँ वृद्धि रुचि लगेगा सर्वत्र आदिगुण प्राप्त है आदिगुण जहाँ जहाँ लगेगा सर्वत्र वृद्धि रुचि प्राप्त है नहीं इसलिए अपवाद कौन होगा वृद्धि रुचि का अपवाद अपवाद है निर्वकाश निर्वकाश, निर्वकाशो निरवकाश निरवकाश विधिपवादो बलिय निरवकाश विधि बलियान निरवकाशो विधि अपवादो बलियान निरवकाश विधि जिस विधि का अवकाश कम है वो निर अप हो जाता है उसको बलवन, बलवान बलवान कहते बलबत्तर देखो अब वृद्धि रेचि यदि ए ओ ऐ चार में रहेगा तो वृद्धि रेचि लगेगा और आधग गुणों के लिए कोई अवकाश है रहेगा है रहेगा यदि वृद आदगुण जहाँ जहाँ प्राप्त है शर्बत लग जाए वृद्धि रचि का अवकाश मिलेगा नहीं।, नहीं मिलेगा तो वृद्धि रचि यदि लग जाए ए ओ ऐ ओ ऐचार्य वर्ण पर रहते वृद्धि रचि प्राप्त है यदि लग जाएगा आदिगुणों के लिए अवकाश है ने। ने? ने। औ, ए उ रि ली पर रहते आद गुणों लग जाएगा तो निरवकाश कौन हो गया वृद्धि रेचि इसका अवकाश नहीं है यदि आदिगुण सर्बत लग जाए तो वृद्धि को अवकाश नहीं मिलेगा और वृद्धिचि जहाँ जहाँ प्राप्त सर्वत्र लग जाए तो आदुगुणों को अवकाश मिलेगा मिलेगा तो निरवकाश कौन हुआ वृद्धि रुचि ये बलबत्तर हुआ ये हो गया अपवाद निरवकाश विधि अपवाद ये बल बलियान है इसलिए दिया है गुणापवाद वृद्धि सूत्र है किसका अपवाद है गुण का अपवाद गुण है आदुगुण से प्राप्त उसको बाध करके अपवाद होने से वृद्धि होगी कृष्ण अग्र एकत्वम आदिगुण प्राप्त था उसके बाद करके वृद्धि हो जाएगी अ और ए दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा ऐ वृद्धि है क्या वृद्धि गंगा अग्रे ओ घ गंगा में अंत में आ है आगे ओ घ प्रवाह है गंगा में आ है आ हो तो वृद्धि होगी यहाँ अवर्ण है क्या हाँ आ दे दिया अवर्ण भवसे पर ओ घ में ओ है यहां आदुगुण प्राप्त था उस नहीं उसके बात करके हो जाएगा वृद्धि रुचि से औ गंगो देव अगे ऐश्वर्य देव से ऐश्वर्य देव ऐश्वर्य यह आदुगुण प्राप्त है उसके बाद करेगा वृद्धि रुचि देव में अ एक मात्र है ऐश्वर्य में अ कितने मात्र है दोनों के स्थान पर कितने मात्रा वृद्धि आदेश होगा तीन मात्रा नहीं होगा क्यों नहीं होगा तीन मात्रा जो ऐ पृथ है नी आई प्रत नहीं है प्रत ई है तीन मात्रा वाला तो आदेश क्यों नहीं होगा उसकी वृद्धि वो वृद्धि नहीं है ये तो वृद्धि आदेश करता है ये नहीं कहता है ए अई कुछ आदेश करने के क्या आदेश करता है वृद्धि तो वृद्धि होने के लिए भी स्थानांतरतम लगेगा सादृशतम होगा वृद्धि कहेंगे तो कितने उपस्थित होते हैं आ ऐ औ तीन तीन होने से यहाँ ऐ हुआ ऐश्वर्य में और औत्कंठ में औ हुआ अंतरतम औ रहेगा कृष्ण औत्कंड कृष्ण उत्कंठ्यम यहाँ तपर कौन है वृद्धि राधिच में ऐच तपर होने से दीर्घ अ ही वृद्धि संज्ञा है प्लुत् वृद्धि संज्ञा नहीं होने से पुलत् आदेश नहीं हुआ स्थानीय तीन मात्र होने पर भी आदेश तो दीर्घ हुई दो मात्र का हुआ एत्ये धत्युट्स अवर्णा देजाद्योरे धत्यो रूटिच परे वृद्धि हस्यात वृद्धिरेकादेश सत्युट्स एक पदे सप्तमी बहुवचन पहला है एति आगे क्या है ए धति आगे उठ एति के आगे ए धत्त्य रहेगा तो एति में इकार हो जाएगा इको यण जूत्र से यण ते बने गया ए धरती में अंत में ती है आगे ऊ है प्रियण हो गया एत धत्ठ हलंत तो हो गया मरुत जैसे रूप बनेगा बहुवचन है सप्तमी का सप्तमी क्या बनेगा एत धत् क्या बनेगा ष्ठी बहुवचन क्या बनेगा ऐसे बोलो जो जैसे भोजन क्या आवाज जैसे आज बोलो जैसे लगता है कि व्रत रखा है बोलो षी क्या बनेगा ए ते उठाम क्या बनेगा क्या बनेगा पंचमी बोलो उठभ्य क्या बनेगा ए ते धत्यु उठभ्य चतुर्थी क्या बनेगा तृतीय भी द्वितीय हाँ ये नहीं आता है महूर्ति का क्या बनता है मारुतःते धत्यूठ क्या एते क्या बनेगा उठ क्या बनेगा सप्तमी बहुचन क्या बन गया हम्म एति एधति उठ ये तीन पर रहते सप्तमी है ना निमित्त है पर निमित पर में क्या चाहे एति दूसरा क्या है एधति एतीय क्या है उठ एति क्या है ये के धातु को कहने के लिए इक धातु निर्देश एक भारतीय कहे इक स्थितिपो धातु निर्देश धातु का निर्देश उच्चारण करने के लिए इक प्रत्यय अथवा स्तिप प्रत्यय प्रत्य। करके कहते हैं इणी धातु तो तो तो तो है गत्यर्थ कहो क्या धातु ये इणी का रहेगा ई आगे स्तिप प्रत्यय तो ई सार्वधातु सार्वधातुक संज्ञा आगे आएगा तिंग शीत सार्वधातुक शीत है तो ई को गुण हो जाएगा सार्वधातु का अर्ध धातु यो हो सूत्र से एक को हो जाएगा ए आगे क्या रूप बन गया ए ती ए ए ती सुबंत या तिंगंत है ये सुबंत नहीं तिंग भी नहीं तो किमत है क्या है सुबंत नहीं तिंग नहीं तो क्या अंत में कृदंता है? हैं? ह्रदंत है क्रदंत क्या है? क्रदंत क्रदंन से कृत्तीत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा उक्यागे सुज एति ही एकदतिश ऊट चेति एति ही, एति, एतितः ऐसा वर्ण ए ती आगे है ए धती ए धातु आत्मनपद या परसम पदी है आत्मनपद में क्या रूप बनता है ए धते यहाँ क्या दिया है ए धती ये परसम पद नहीं है ए धातु से स्थिति प्रत्यय हुआ क्या प्रत्यय हुआ किस किसे एक स्थितिपो धातुनिर्देश स्थित सार्वधातु को होने से कर्तरी सप होता है ए धती ए धती बन गया ए धती अर्थात एध धातु एति का क्या अर्थ है इण धातु इण धातु कहने के लिए एति ये तिंगन तो नहीं गचति अर्थ नहीं होगा ए धती क्या अर्थ एध धातु और उठ वृद्धि रहेची इसकी पूर्व सूत्र है परसूत्र है पूर्व सूत्र है लघु कम नहीं अष्टाध्यायी में पूर्व पर पूर्व है कितने व्यवधान है तो, तो वहाँ से एच ई की अनुभूति आती है किसकी अनुभूति एच ईची ये ए ती ए धती दोनों का विशेषण हो जाएगा ऊट का विशेषण नहीं होगा एति एधति का विशेषण क्या हो जाएगा एच ई ची में वरना आता है क्या ए ओ वरनाएगा ए ओ ऐ वरना आए? विशेषण होने से क्या होगा भारतीय लग जाएगा यशिन विधि तदादा बल ग्रहण क्या भारतीय एच कहन से क्या अर्थ होगा एज आदि हो जाएगा इन धातु ए धातु कैसा होना चाहिए एज आदि आदि में क्या चाहिए एज एज में कितना बनना है ए ओ -ओ -ओ -ओ चार में से कोई आदि में हो तो उसको कहेंगे एजादि एजादी कौन होना चाहिए इन धातु और धातु देखो लिखा है में अवरनाद कहाँ से अवरनाद आया आदि से आध आ गया आगे देखो एजाद्यो हो का, एजादी क्या शब्द है एजादी ष्टी दिवोचन सप्तमी दिवचन है क्या बनेगा एजाद्यो हो जा सप्तमी दिवोचन एजादी दो, दो का विशेषण है कौन कौन हु? एति अरे धती एत धत्यो ए सप्तमी दिवस क्या बनेगात्यो ए क्या भी होती सप्तमी दिवस इक्कीस का एक धती हे धती का सप्तमी दिवस क्या बनेगा एत्यो हो उसका विशेषण क्या है अजाद्यो जो ऐती ए धाति कैसा होना चाहे एज आदि क्या होना चाहिए एज आदि एच आदि में होना चाहिए कोई इन धातु का रूप ऐद धातु का कोई रूप हो किंतु आदि में क्या होना चाहिए एच तब ये सूत्र लगेगा आदि में एच रहेगा इन धातु और ऐध धातु हो तो अवन के पर और ऊट ही चढ़े ऊठ एक सूत्र वाह ऊठ आदेश होता है उठ पर हो तो ऊट का हैं ऊट के आदि में एच रहेगा ऊ तो ऊ दीर्घ ऊ है आदि में एच है असंभव होने से ए ती एज उठ का विशेषण नहीं होगा क्योंकि संभव नहीं है तो एजादी विशेषण किस किस का हुआ का एतिका एधतिका और उठ का नहीं हुआ तो देखो ऊट चपरे चप्पर के साथ एज आदि का विशेषण नहीं है तो वृद्धि रेखा आदेश है स आदेश होगा वृद्धि आदेश क्या होगा वृद्धि किसके स्थान पर एक कह पूरा पर हो पूर्व में क्या है अवर्ण अपर अब में क्या चाहिए एजादि ईण धातु अथवा एजाति धातु अथवा उठ पर रहते वृद्धि आदेश होगा देखो उप एति एतिप के आगे क्या है इण धातु को रूप बनता एति ऊपर में है अंत में आगे <से> क्या है यहाँ आदिगुण प्राप्त था आदगुण प्राप्त है अब अच्छा वृद्धि वृद्धिचि प्राप्त है क्या प्राप्त है वृद्धि वृद्धिचि प्राप्त है वृद्धि रुचि से यदि वृद्धि हो जाए तो इतने धत्ष सूत्र की आवश्यकता नहीं है यहाँ क्यों फिर आरंभ किया गया इसको बात करके आगे सूत्र क्या सूत्र एंग पदांत एंग पदार्थ एंग पररूपम क्या सूत्र एंगी, एंगी पररूपम क्या सूत्र है हाँ आगे आएगा एंगादि धातु हो तो अवन उपसर्ग से पर पररूप हो जाएगा क्या सूत्र एंगी पररूपम रूपम एंग धातु का विशेषण ना एंगा दो धातु परे आगे आगे एंग आदि में धातु के आदि में हो अद उपसर्ग आदि एंगा दो धातु पर क्या देश यहाँ जब एत्ये धत्ष सूत्र नहीं होता तो बुद्धि रुचि प्राप्त होता है नहीं होता नहीं है? हाँ ये लघु कौन पूरी कर लिए ना बुद्धिजी प्राप्त होता एत धत्ष सूत्र को हटा देंगे तो बुद्धि रुचि प्राप्त होगा आदगुण आदगुण को बात करेगा वृद्धिचि उसको बात करेगा एंगी पररूपम तो वृद्धि होगी या पर होगा पररूप हो जाएगा वृद्धि नहीं होगी इसलिए वृद्धि करने के लिए ये सूत्र बनाना पड़ा एत्य धत्तुष् ये सूत्र से ही वृद्धि होगी वृद्धि रुचि से वृद्धि होगी उप अग्र एति वृद्धि रुचि प्राप्त है नहीं वृद्धि होगी उसी सूत्र से उसको बात करेगा एंगी पर रूपम इसलिए यहाँ वृद्धि रुचि से वृद्धि नहीं होगी एंगी पररूपों को बाध करेगा ए ते वृद्धि तो हो गई उप बन गया आगे उप अगर ए धते उप के आगे क्या है आदिगुण प्राप्त है, है। उसके बाद करेगा वृद्धि रचिए उसके बाद करेगा और उसके बाद करेगा एत धत्सु वृद्धि हो गई उप में ए धते में ए, दोनों के स्थानों पर क्या आदेश होगा वृद्धि वृद्धि कहेंगे तो क्या क्या प्राप्त है आनो प्राप्त है तो किसी को भी कर सकते आ भी कर सके औ भी कर सकते ऐ क्यों क्या स्थानें तरतम स्थान क्या है उपमे में अ क्या स्थान है और आगे है ए क्या था न कंठताल वृद्धि में कोई है कंठ ताल वाला कौन है ऐ ए दे तो हो कंठ ताल होने से आई आदेश हो गया नहीं तो औ हो जाता आ भी हो जाता होता न नहीं कंठ ताल हो गया ऐ उपे धते पृष्ठ अगर ओ हो पृष्ठम बहुत ही पृष्ठवाद बनता है पृष्ठ को बहन बहन करने वाला ये बछड़ा को दमन करने के लिए लकड़ी बांध करके घुमाते हैं बछड़ा को जो बैल बनाने के लिए चाहे खेती करने के लिए पहले उसको शिक्षा देते हैं ऐसे लेके तो दौड़ दौड़ेगा इधर उधर बड़े लकड़ी लेकर के उसमें कहें कहते तो तो ऐसे बीच में ठूटे बांध देंगे वजन दे करके खड़े होगा तो वजन होगा चलते रहिए खड़ा होगा दो जनों होगा चलता रहिए ऐसे घूमते घूमते या नहीं तो दो को लेकर के ऊपर दे करके रेत में कहीं खेती करें हल करेंगे तो दामन करते सम पृष्ठ ऊपर जो रहता है उसका वहन करने वाला पृष्ठवाठ वाह उठ करके द्वितीय बहु बनता है पृष्ठ पृष्ठ अगर ऊ है पृष्ठ के आगे क्या है में अंत में क्या बने है अवर्ण आगे क्या बन है आदिगुण प्राप्त है उसके बाद करेगा वृद्धि जी प्राप्त नहीं क्योंकि पर में एच हो तो वृद्धि होगी ऊ है ऊ एच में आता है क्या वृद्धि जी प्राप्त है एंकी पर रूप में प्राप्त है अभी प्राप्त नहीं तो आदिगुण से गुण होना था, चाहिए था किंतु यहाँ क्या हो जाएगा इत्य धत्ष सूत्र कहता ऊट पर हो तो अवन के बाद क्या आदेश होगा वृद्धि तो वृद्धि उनसे से औ हो गया पृष्ठ में अह में ऊ हो गया कंठोष्ठ है कंठ है उष्ठ और दोनों के स्थान पर आदेश होगा ओ दो तो हो कंठोष्ठम पृष्ठ बन गया कहीं कह पुस्तक में परूप गुणापवाद कहीं हे ये जो इतने सूत्र है पररूप का भी अपवाद और गुण का भी अपवाद पररूपवाद कहाँ है ए तीधति परते एंगी परूप से पररूप पर प्राप्त था उसका अपवाद है में गुण प्राप्त था उसका भी अपवाद है कहीं कई पुस्तक में होगा पररूपगुणापवाद हो। है किसमें हाँ कहीं किसी में है पररूप गुणा का अपवाद एजाद्योह किम उपेत बोलो ये सूत्र में एजाद्यो वृद्धि रचि से ऐसी की अनुभूति आ गई एजाद्यो अर्थ लग गया विशेषण ए ते को क्यों कहा एजाद्यू होने पर ये सूत्र लगेगा ईर्ण धातु एध धातु पर में हो अवन के बाद तो भी नहीं लगेगा यदि एजाद नहीं हो उप अगर इत ईर्ण धातु ये आगे त तो प्रत्यय हो गया इत बन गया निष्ठा उप अग्र क्या है इत पहला क्या है उप आगे क्या है इत उप में अ आगे ई है आदिगुण प्राप्त है उसको बात करना देना चाहिए कौन वृद्धरेचि बात करेगा ना नहीं एंग पर बात करेगा और इतधतुष लगेगा जब ऐजा दियो नहीं कहेंगे तो लग जाता इत में इत ऐजा है, है, है ना नहीं, नहीं? तो इत एजाद है आदि में है ई ए एच में आता है ना नहीं तो इत ऐजा है आजादी है कौन एजाद है नहीं, नहीं। उनसे एत धातुष् नहीं लगेगा इर्ण धातु पर में है या नहीं, नहीं।, पहला है? नहीं। पहले अवन्न है पहले अवन्न भी है आगे ईर्ण धातु भी है किंतु तो क्यों नहीं लगा इर्ण धातु एजादी नहीं है इसलिए यहाँ एत्य धर्ष सूत्र नहीं लगा नहीं लगा तो बुद्ध ऋष लग जाएगा नहीं। क्यों नहीं पर में ऐसे नहीं तो क्या लगेगा आदि गुण से गुण हो गया उपेता बन गया मां भवान मां प्रे दिधत मा ये प्र है आगे इदिधत्त पहला क्या है प्र आगे क्या है इदिधत ए धातु धात का रूप बनेगा ये निजंत करने से ए भी दी होकर अभ्यास में ह्रस हो कर के ई दिधि चंग हो जाएगा आगे आएगा निशे दुः शुद्धि व करतर चंग होकर बन जाएगा इदि धत्त क्या बनेगा इदि धत् प्र अगर इदि इदि धत् भी एध धातु का रूप है पहला क्या है प्र प्र है अब आगे ऐध धातु है एजाद है एजाद नहीं होने से वृद्धि रचि प्राप्त होगा एत धत् लगेगा नहीं लग गया प्र क्या कित इधि धत् यदि एजादियों नहीं कहते तो यहाँ एते धत्स लग जाता वृद्धि हो जाती किंतु ऐजादी नहीं होने से वृद्धि नहीं होगी तो गुण हो जाएगा किस उत्तर से गुण होगा प्र अगर ई में गुण हो गया प्रे बन गया प्रेदी धत् ई दिधत तो बढ़ाना भवान आ भवान प्रे भवान माँ प्रेदिधत्त आप प्रकर्ष न अध अधिक नहीं बढ़ाए ये दिधत्त बढ़ाना एदी आप अधिक नहीं बढ़ाए ही इसमें अर्थ दिया है माँ भगवान वृद्धिधत्व प्रकर्ष अधिक आप नहीं बढ़ाए ये अर्थ है ए दी धत् ब वृद्धि कर दिया वृद्धि नहीं कराई करे बढ़ाए नहीं अक्षा दुहि न्याम उपसंख्यानम अक्षाद पंचमें तो है पहले क्या चाहिए अक्षय शब्द अक्षय के अंत में आ है आगे शब्द क्या है उ क्या है उनिका सप्तमें तो उन्याम स्त्रिंग है अक्षय अच्छा अगर ऊही नी अक्षय में आ है उ का उक्षय के आगे उहिनी पर रहते अक्षत पंचम अंत तो पहले क्या चाहिए अक्षय शब्द अपर में क्या चाहिए उहिन तो एक पूर्वा प्रयोग कहें तो क्या होगा अक्षय शब्द उहिन शब्द दोनों के स्थान पर आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर आदेश होता है इसलिए यहाँ अक्षर शब्द के अवन्न के बाद उहिन शब्द का अचपर्य रहते वृद्धि कहनी चाहिए स्थानीय कहने शब्द पूरा नहीं अक्षय शब्द का अकार जिसके आगे उहिनी शब्द का उ है ये दोनों है स्थानीय दोनों अके आगे उ रहेगा तो आदिगुण प्राप्त है वृद्धि रुचि प्राप्त है किंतु यहाँ गुण नहीं होता है वृद्धि होती है इसलिए भारतीकार कहते अक्षय आगे उहिनी शब्द रहने पर तो आदिगुण हो जाएगा तो रूप इष्ट रूप नहीं बनेगा इष्ट रूप अक्षणी अक्षणी सेना ये रूप नहीं बनेगा इसलिए वृद्धि होती है इसे कहना चाहिए उपसंख्यान है समीपवचनम उपसंख्यानम समीपवचनम कर्तव्यम ऐसे पास में कहना चाहिए अर्थात अक्षय शब्द के आगे उहिनी शब्द हो स्थानीय है अक्षय के अ उहिनी के उ दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश अ और उ के स्थान पर वृद्धि क्या होगी औ अक्षयिणी सेना ये सेना है अक्षयिणी अक्षय उहिनी सेना है कितने दिया है टिप्पणी में टीका में में रथ कितने है इक्कीस हजार आठ सौ और हाथी इक्कीस हजार आठ सौ और अशो पसठ हज़ार छः सौ दस और पदार्थ चलने वाले सैन्य कितने है एक लाख नौ हज़ार तीन सौ ये सब मिल करके एक हो जाएगा अक्षय भीणी सेना आगे इसको ठीक से उच्चारण करना प्रा दू हो ढो ढे शे सु हाँ इसको अपने आप आँख बंद करके लिखो नोटबुक में फिर मिलाव ठीक होता है ना अभी नहीं घर में जाकर देखना लिख कर के अपने काज में लिखो लिखकर कर के मिलाव ठीक होता है नहीं बहुत लोग का गलती करते इसे बोल देते हैं और लिखते समय कुछ ना कुछ अलग हो जाता है किसको याद है बोलो प्रा हाँ इस प्रकार ये वार्तीक कहे हो